द्रम कर्णेष भद्रं पशे माशिता स्थिर स्पष्ट मुंशस्त्रीश्रेम देव शानी शान अथर्वेदी महडोप परिषद तृतीय मंत्र के भाष्य टीका के तो ऊपर कुछ विचार कर रहा था जिसमें आत्मा की चर्चा करते हुए कहा या आत्मा की चार अवस्थाएं है जागृत स्वप्न उसमें से जाग्रत अवस्था कालीन आत्मा में पांच विशेषण लगा हुआ है जाग्रत स्थान जाग्रत के विषयों में जाग्रत शरीर में अभिमान करने वाला है एक दूसरा विशेषण है बहिष्ठ प्रज्ञा बाहर के विषय जन्य ज्ञान होता है इसलिए बहिष् प्रज्ञा प्रज्ञा विषयता समझे बाहर नहीं गया, सप्ताह तीसरा है, सात अंग होता है जो के से कल्पना अपनी सात अंग कल्पना है और विषय भोगने के साधन 19 प्रकार के होते हैं उस काल में उस आत्मा के पास पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण मन बुद्धि चित्ता हंकार मान जब हम किसी भी विषयों का उपभोग करते हैं इनमें से किसी एक का सहारा लेकर ही होता है तत्त वृत्तियों के माध्यम से विषयों का उपभोग होता है इसलिए एक और विंशति मुख का एक, एक उन्नीस इसके प्राधान्य है विषय भोगने के साधन है वो तो स्थलभुक विशेषण ये पांचवा विशेषण है वैश्वान आत्मा का तो थूलभुक विशेषण लगाने के लिए टीका में कहते हैं चार विशेषण हो चुके हैं पूर्वोक्तर विशेषण विशिष्ट पूर्वोक्त विशेषण चार विशेषण हो चुके हैं जागृत स्थान बहिष् प्रज्ञा सप्तांग एक मुख ये हो गए पूर्वोत्तर विशेषण विशिष्ट वैश्वाण्य जो विश्वायन और आत्मा है चार गुणों से युक्त हो चुका है चार विशेषण तो वैश्वाणर का थूलभुग यदि विशेष अंतरम एक विशेषण और है जिसका स्थूलभुक थूल विषम का भुक्ता बनता है इंद्रिय ज्ञान होगा और विषय के साथ होगा इसलिए थूलभुक का तो ज्ञानी है थोड़ा वो कहा एक अंत आते तद विभाजते उसी का विभाजन करते हैं भाष्य कहा स एवं विशिष्टो वैश्वागर इस प्रकार से जो तो विशिष्ट गुणों से जो तो तो वैश्वान आत्मा है यथोक द्वार ही जो ये द्वार क्या है तो जो उन्नीस जो प्रकार बताया था उन्नीस वृत्तियां ज्ञानेंद्रिय वृत्ति हो कभी ज्ञानेंद्रिय वृत्ति से काम लेना होता है का ज्ञान होगा कभी कर्मेंद्रिय वृत्ति से आर्जन होंगे कभी प्राण वृत्ति से होगा आ, कभी मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति चित्त वृत्ति अहंकार वृत्ति से काम करना होगा यथोक्त द्वार वो द्वार हैं 19 प्रकार के जो वृत्तियां विषय भोगने के लिए द्वार बनते माध्यम माध्यम उनके माध्यम से शब्द आदि स्थूला विषयान भुंगते स्थूल भुगत स्पर्श रूप रसगंध स्थूल विषय है अवस्था के विषयों को भोग करता है इसलिए थूलभुक कहा जाता है स्थलाते हैं गोलां विषयान भूगते भूल धातु से प्रत्य कोई प्रत्यय करके भूख बनाया हुआ है भोक्ता कोई ये दिखा रहे थूल स्थूल ठीक शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्व ये स्थूलभुक कहा फूल विषयों का भोगता है इसलिए थूल भोग कहा, कहा भाष्य में तो कहते क्या थूल भोगता है वो शब्दाज विषयाब स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों का भी करना है चाहे प्राण वृत्ति से करे चाहे ज्ञानेन्द्र वृत्ति करे चाहे कर्मेन्द्र वृत्ति करे चित्तादिवृत्ति भोग तो पांच विषयों का ही होना है शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसका भी सुख दुख की अनुभूति को ही भोग मानना है हमारे सामने कोई भी विषय होगा पांच रूप में से किसी एक रूप लेकर के हमारे सामने हो जाएंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय कोई हम कोई भी आर्जन करें या तो शब्द के लिए या स्पर्श के लिए या रस के लिए या गंध के लिए इत्यादि हो या स्वाद के लिए हो रस के लिए तो शब्दाद विषय में स्थूलतव तो क्या है शब्द स्पर्श रूप रस गंध में स्थूलता क्या है यह टीका में कहते है शब्दाद विषयाणाम स्थूलत्व दिगादि देवता अनुगृहित श्रोत्रादि गिर गृह महत्व तो दिशा आदि देवता है तत्त्व इंद्रियों के तत्त्व देवता है अधिष्ठात्री देवता जो दिगादि देवता के द्वारा अनुग्रही स्रोत्रादि होते हैं जब जो तो दिगादि जो दिशा आदि जो देवता है स्रोतरादि इंद्रियों अन, के अनुग्रह है उपकारक है उनके द्वारा शहीद होकर गृहमात्म ये गृहित होता है इसलिए थोड़ा आगे अकेले नहीं है इंद्रियों को देवताओं के साथ लेकर के विश्व का सेवन करना होता इसलिए इन्ष्ट इन्ष्ट से भिशो, भिशो, भिशो है इसलिए थ्रोता ऐसे इंद्र के माध्यम से उनसे कहा ठीक है इस समय जो वैश्वान शब्द चला हुआ है और प्रकरण है विश्व का विश्व तेजस प्राग्ञ तुरीय चार अवस्था की चर्चा करनी थी कहाँ से वैश्वान आ गया विश्व बोलना चाहिए वैश्वान कैसा आया यही बोलते हैं इधानी वैश्वान शब्द से वैश्वाणर शब्द की बताना चाह रहे हैं वैश्वाण प्रकृत विश्व विषयत्व प्रकृत विश्व है विश्व का प्रकरण किसका विश्व का प्रकरण है उसमें जो विषय कर रहा है वैश्वान का उसका विस्तार करते है कैसे वैश्वाणर बना ये करना चाहते हैं टिप्पणी प्रकृत विषय विषयत्व टिप्पणी इति अने विश्व से समस्यात्मना ईश्वरत्म विवक्षित तो ये जो विशा विशा तो प्रकृत विषय विषय तुम इस वाक्य के द्वारा वैश्वाड़ शब्द को प्रकृति विषय को लेकर के विश्व को लेकर के कहा इस वाक्य के द्वारा विश्व से समस्टियात्मना जो विश्व है समष्टि रूप से ईश्वर है वो इसको लेकर के वैश्वर कहा विराट रूप में है वो इसको लेकर के कहा विवक्षिता कर्ष्ट अच्छा विश्वेशम इत्यादि भाषा में कहा विश्वेशम नाणाम है संपूर्ण प्राणियों को अपने अपने कर्मों के आधार पर अनेक योनियों में ले जाता है इसलिए उसका नाम वैश्वान पड़ा है ये पहला भाष्य का अर्थ ये होता है विश्वेश संपूर्ण प्राणी मात्र को अनेक अथा नयनाथ अनेक प्रकार अनेक प्रकार से ले जाता है वो जैसे जैसे कर्म होगा उसके अनुरूप फल में तत्त योन में पहुंचाने का काम करता है नर्मेश जितने भी प्राणी है सबको इसलिए उसका नाम वैश्वान पड़ा है समष्टि रूप से अर्थ किया वैश्वर्ण शब्द का ये अर्थ है काम देखिये कर्मणी ष्ठी करें विश्वेशम नाणाम जो षष्ठी है कर्म में ष्टी है कर्मो कृति ऐसा एक सूत्र है कृदंता के योग में कर्ता में अथवा कर्म में षी विभूति होती है कृदंता का योग होना चाहिए तब तो यहां कर्मणी ष्टी कहते हैं जो विश्वेशम नाराणाम जो भाष्य में है विश्वेशम ष्टी है नाराणाम षष्ठी है कर्ता में नहीं समझना कर्म में ष्टी समझना कर्म षी यही कहते हैं षठी अच्छा विश्वेच ते नराश्च ही योग माने कर्मों में ष्टी करना है इसलिए कह रहे विश्व नाश विश्वावधा जो विश्व है वही न रहे माने जो संपूर्ण जगत है वही प्राणी है ऐसा करके विश्वावधा निपातनाथ पूर्वपत से दीर्घता निपातन से पूर्वपत के दीर्घ बोलते हैं यहाँ माने अगर संज्ञा अगर करेंगे तब तो हो जाएगा असंज्ञा पक्ष को लेकर के कहा नरे संज्ञा सूत्र है तो अगर संज्ञा मानेंगे तो नरे संज्ञा से सूत्र हो जाएगा किंतु संज्ञा नहीं मानेंगे विश्वास शब्द को विश्व नर शब्द को उस स्थिति में निपातन से दीर्घ मानना पूर्वपत को असंज्ञा पक्ष ने ये कहना चाहते हैं निपातनात्वपत से दीर्घता टिप्पणी चार के अच्छा चार में कद असंज्ञाभिप्रायण हितम ये जो निपातना पूर्व से दीर्घता कहा असं क्या अभिप्राय अगर संज्ञा हो तब तो, तो नरे संज्ञा से हो जाएगा ठीक है चाहते हैं असंपाय संज्ञा तो इति संज्ञायाम अगर संज्ञा मानना जना हो वैश्वाणर को संज्ञा मानना हो तो नरे संज्ञा से विश्वाणर बन जाएगा और विश्वानर एवं वैश्वानर अण प्रत्ययन जाएगा जैसे बंधुरे बंधव जो विश्वानर है उसे को बैश्वर कहा जाएगा जा? टीका में ये जो विश्वेश्वर के जो कहा इसका अर्थ कर्म में सी बताया तो कर्म दिखाने के लिए टीका में दिखाते हैं विश्वान् नरान भोक्तृत्व व्यवस्थितान प्रति अनेक धर्माधर्म क्रमानुसारेण सुख दुखादि प्राप्ण अयम कप फलदाता शिथवती विश्व कर्मणी सर्माधिकार है विश्वाम सर्वान नारायण जितने भी भोक्तापन भोक्तृत्व नारायण जो भोक्तापन करके बैठने वाले जितने भी प्राणी हैं है। उनको उनके प्रति अनेक अधर्मा धर्म कर्मानुसार अनेक प्रकार से ले जाना है अनेक योनियों में ले जाना है किसके आधार पर धर्मा धर्म कर्म के आधार पर अनेक योनियों में जा सकता है कोई अनुसार से सुख दुखादि प्रापणा अनेक योनि में सुख दुखादि के प्रापक होने से प्राप्त करवाने वाला उनसे अयम कर्म फलदाता ये जो कर्म फलदाता है उसे हम वैश्वाण शब्द से कहा प्राणी माता के जो कर्म फलदाता है समष्टि विराट जिसको बोला वही वैश्वाण शब्द का अर्थ तो होता है अथवा अथवा ये भी कर सकता है विश्व असौघर व्यष्टि विवक्षा में ये तो समि विवक्षा से कहा था विश्व चे ना किया बहुवचन से कहा था अब एक वचन से कहना चाहते हैं अथवा विश्व से विश्वाणर विश्व और नर सर्वन का कर्मधार वही डर है प्राणी लिखा है समान करके के धारे करेंगे तो विश्व डर बनेगा वही नरे संज्ञा में पुर्व हो जाएगा सहे वो वैश्वाणर फिर विश्वाडर है वो वैश्वान अण करके वैश्वान बन जाएगा जी अथवा पांच की टिप्पणी में कहते हैं व्यस् विवक्षाया अथवा समस्त में लेकर के तो विश्व नहुवचन से विग्रह किया है किन्तु व्यस्त विवक्षा में ये किया इसको लेकर एक भाष्य में कहा यदवा इत्यादि शब्द तो में कहा है यदवा विश्व नरश्च विश्वा नश्वा नर विश्वाश्वे मान पहले बहुवचन से लिया बाद में एक से दिखा रहे हैं विश्व असो नरस्य विश्वा नरह उसे को मानना है कोई नरे संज्ञा है उसे पूर्व उदीर करना है विश्वानर एवं विश्वानर जैसे बंधुरे ब स्वाथ में वैश्वाश्व नर विश्वानर सै वैश्वानर स्वाथे तद्थ राक्षस बायस, बायसवत कहते देखो अथवा ये भी अर्थ कर सकते हैं विश्व असो नर माने व्यस्टी रूप में एक वचन से विग्रह कर सकते कर्मचारी समाज कर सकते हैं विश्वाडर उसको विश्वाडर कहेंगे, माना वहां पर नरे संज्ञा लगा देंगे पूर्व पद को दीर्घ कर देंगे सयोग वैश्वाडर जो विश्वाडर है वो वैश्वर्य बंद अणप्रत्य लगा देंगे प्रख्या सूत्र से अण करेंगे स्वार्थ वो जो तद्धित हुआ है उसका अर्थ नहीं अणप्रत्य जो होगा विश्वाडर शब्द से अण करेंगे तद्धित अण उसका कोई अर्थ नहीं है अनिर्दिष्टार्थ अप्रत्यय स्वार्थ भवंति व्याकरण में कहा है जिन प्रत्ययों का अर्थ निर्देश नहीं किया हो ऐसे प्रत्ययों को स्वार्थ में बोलते हैं उन प्रत्ययों को माने जिस प्रकृति से किया वही प्रकृति का अर्थ माना है धातु से किया था। था प्राद्वड़िया प्राद्वड़िया कह, तो धातु के अर्थ होना प्रातिपति से कर प्रातिपदिक अनिर्दिष्टार्थ अप्रत्यय स्वार्थ भगवंति जिन प्रत्यो का अर्थ उल्लेख नहीं किया हो जैसे कर्तिकृत कृत प्रत्यय का अर्थ उल्लेख कर दिया क्या है कर्ता होता है अंदर अनिर्दिष्टार्थ प्रत्यय जिसके जन प्रत्ययों का अर्थ निर्देश नहीं दिया हो ऐसे प्रत्यय किसम होते हैं स्वार्थ में स्वार्थ माने क्या लेना जिससे प्रत्यय कर रहे वो स्वपद से देना उसको कभी से प्राप्ति करते हैं कभी धातु से करते हैं दो ही से प्रत्यय करते हैं आप तो ये प्रातिवेदिक से धातु से उसी अर्थ में होना है स्वार्थिता का स्वार्थ में त बनाने के लिए कहा जैसे राक्षस बनाते हैं रक्षस शब्द है रक्षा बंधी गीता है ना वहा राक्षसाह ऐसे नहीं बोला क्या बोला रक्षा रक्ष रक्षस रक्षा नक्षस शब्द है वो उसी को राक्षस बोला जाता है रक्ष एव राक्षस अड़ प्रत्य लगा देते हैं जो रक्ष है रक्ष शब्द सकारांत एक तो रक्षा मान तो ये इसमें बनेगा रक्ष धातु से बना मध्यपुरुष होगा वो रक्ष नहीं रक्षस शब्द है नपुंसक लिंग में चलता है उसी से अण करेंगे तो राक्षस बन जाता है, और है। माने पक्षी पक्षियों का भयांशी बोलते है हैं ना बहुत बहुत भयांशी नपुंसक लिंग में चलता है, है। उसी को बायस बोलते हैं पक्षी भयस बस वय है वायसा जो वय है वही बायस है अणप्रत्य लगाने में बायस बन जाएगा ठीक इसी प्रकार यहाँ भी समझ रहा यह कहा है स्वार्थ राक्षस बायसवद जैसे राक्षस बनाया जाता है राक्षस शब्द से वयस शब्द से बायस बनाया जाता है ठीक इसी प्रकार यहां पर विश्वागत शब्द से वायश्वागत बनाया गया यह समझ रहा कहा ना हैं। सर्व कारण विश्व अब रहती श्रेष्ठी समाज ये जो समाज जो करना होगा क्या करेंगे कहते हैं सबका कारण है वो विराट जो है ना सभी व्यष्टि जितने भी संसार जगत है स्थूल जितने स्थूल जगत है सारा तो चर अचर जितने जगत है सबका वो कारण है कौन विराट वैश्वारत यही बोलना चाहते हैं टिप्पणी में तीन तरह से समास कर सकते हैं कहते हैं बनाने के लिए ये बोलना चाह रहे हैं सर्व कारण सबका कारण होने से स्थूल जगत संपूर्ण स्तराचर स्थूल जगत का कारण है वो वैश्वान सबका कारण होने से विश्वेशाम अयम नरह ये ष्टी समास संपूर्ण में नरह श्रेष्ठ है ऐसा करके ष्ठी समास कर सकते हैं ऐसे वैश्वान बन सकते हैं अच्छा सर्वेश्वरत्वात विश्व नरह नियम में आश अथवा दूसरे भी अर्थ करते हैं सबका ईश्वर है वो शासक है व्यष्टि जो होता है समृष्टि के अधिन वो कहीं चलना है जितने विस्तूल जगत है चरा चर जगत वो विराट के अधिन है इसलिए सर्वेश्वर सर्वेश्वर होने से विश्व नरा नियम ऐसा बहुबरी भी कर सकते हैं सारा जगत नियम में है इसका इसलिए इसको वैश्वानर कहते हैं बहुबरी समास करके विश्वानर बनाएंगे विश्वानर में वैश्वानर बनाएंगे फिर अथवा अच्छा। अच्छा। सर्व प्रत्यक्ष विश्व सर्व प्राण भी प्रत्येगात्मत प्रविवचनीयते व्यवहारियते नायत्र डरन उपपद समास होगा अथवा एक उपपद समास भी होता है हो सकता है इसमें कहते हैं विश्वान बनाने के लिए बनाने के लिए उपपद उपति ये सूत्र है तिंग विन्नो के साथ उपपदों का समास में उपपद समास वाले बहुत सारे शब्द मिलते हैं जैसे उष्ण भोजी आदि जितने भी होते हैं उपपद समास तो कहते हैं कि विश्व नियम में असर हो गया सर्व प्रत्यक्ष सबके लिए प्रत्यक्ष है वो जो वैश्वान है सबके लिए आत्म रूप से प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष विश्व सर्वे प्राणी भी प्रत्येगात्मतया सारे प्राणियों के द्वारा अपने आत्म रूप से प्रत्यक्ष होने से प्रविवजनीयते अलग अलग करके नी है विश्वे नर बनाने के लिए नी धातु है नीय प्राप्ण उसके क्या डरन प्रत्ययता है निय डरन ऐसा सूत्र उदि सूत्र है डर का अरब बसेगा जित सामर्थ्य नर बन जाएगा नर शब्द बनाने के लिए नयते डरन नयते डरन डरन तो प्रत्यय होगा ये उदि सूत्र है ये वह करके विश्व नर बनाया जाता है पूर्व का या तो निपातन से दीर्घ मानना होगा संक्ष में संया पक्ष में नरे संज्ञा है उसे दीर्घ करेंगे विश्वाडर है वो विश्वाणर हो जाएगा इत्यादि कहा ये उप पद समास करके उप पद भी कर सकते हैं त्रिशु अपनी तीन पक्ष है एक तत्पुर समास है एक भिश्व, बहुवरी भिश्व, है विश्वाण बनाने के लिए उपपद तीनों पक्षों में प्रज्ञा स्वार्थ प्रज्ञाधि सूत्र से स्वार्थ मान करेंगे तो वह स्वार हो जाएगा ये भी देखना चाहिए नरे संज्ञायाम दीर्घम दीर्घ भी मानना पड़ेगा विश्वाणर बनाने के लिए नरे संज्ञायाम से दीर्घ भी करना होगा संज्ञा मान्य पर इत्यादि कहा अच्छा तो ठीक है वो कहते हैं कथम विश्वास नरसित विग्री थे जागृतवा नाणाम अनेकत्वात्म अनुपत्ति आशंका कहते हैं देखो भाई पूर्वादी बोलता है कि कथम विश्वास नश्य एक वचन से बेष्टि विवक्षा करके कैसे विश्वास नरस्य ये कैसे विग्रह कर दिया एक वचन से विग्रह कैसे कर दिया ग्रह जागृता नारायणाम जगने वाले जो जागृत अवस्था के नर हैं प्राणी है अनेकत्वाद एक थोड़ी है प्राणी बहुवचन से विग्रह करना चाहिए एक वचन से विग्रह कैसे कर दिया जागृता नारायण जागृतकालीन जो प्राणी है अनेकत्वाद अनेकों से और तादात में अनुपत्य इनके तादाद में हो नहीं सकता उसके साथ ये प्राणियों का तादाद में होगा नहीं एक कैसे होगा एक से विग्रह कर रहे हैं जागृत अवस्था में अनेक प्राणियां हैं इनके परस्पर तादाद में होगा क्या नहीं हो सकता तो फिर एक, एक वचन से विग्रह कैसे कर दिया विश्वसाचार ऐसा विग्रह कैसे कर दिया ये शंका है ऐसा विग्रह कैसे किया जाता है जागृत निराणाम जागृत अवस्था के जो धर्माने प्राणी शरीरधारी जितने भी हैं अनेकवाद तादात उनके परस्पर तादात में तो हो नहीं सकता और तादा अनेक में फिर एक का प्रयोग कैसे कर ये शंका है तो इसके उत्तर में उत्तर देंगे आगे टिप्पणी देखें पहले तदा ताराधिक्दिन्न तद तद से तदिन्न भिन्न विराट अभिन्न जीवानां जीवाधो अभेदात प्राण कहते हैं उत्तर ये देना चाहते है तद अभिन्न तद भिन्ना भिन्न घट से अभिन्न मिट्टी है उस मिट्टी से अभिन्न जो सुराई है दोनों में भी अभेदी माना जाता है इसी प्रकार यहाँ जो भी एक प्राणी को ले लो उससे अभिन्न विराट हो जाएगा और विराट से अभिन्न दूसरा प्राणी हो जाएगा इसलिए परस्पर अभेदी सिद्ध अभिप्राय है यहाँ इसलिए एक वचन से विग्रह करने पर ऐसा अभिप्राय लेना होगा तदा अभिन्न तदा विन्ना भिन्न तो न्याय है युक्ति है ये उससे जो अभिन्न होगा उससे अभिन्न का अभिनन्न रहेगा ऐसा मानना है एक उत्तर दे रहे हैं यहां भाष्य में उत्तर देना चाहते हैं सर्व पिंडात्मा अन्यवाद सथमपाध सर्व पिंडात्मा, सर्व पिंडात्मा सर्व रूप है कौन वो बैश्वाद जितने भी पिंड मान शरीर है सर्व शरीर रूप है समष्टि रूप है जितने भी स्थूल जड़ जगत है अथवा चेतन जगत है थाव और जंगम जगत जितने भी स्थूल हैं, सब में अभिमान करने वाला है सर्वपिंडात्मा क्यों सर्वपिंडात्मा क्यों है अनन्या उससे सब अभिन्न है उससे सारे सारे अभिन्न भिन्न कोई नहीं है वैश्वाणर उससे अभिन्न है सबके सब अभिन्नवाद अन्यवाद सब, सब प्रथम पाद ऐसे जो आत्मा वैश्वाण और आत्मा है आत्मा के चार पादों में से प्रथम पाद है एक अवस्था विशेषर प्रथम पाद ठीक है ये पार। सर्व पिंडात्मा सर्वम पिंडात्मा समष्टि राट उचित सर्वपिंडा शब्द से क्या लेना है समझते हो विराट को लिया गया है सर्व पिंडात्मा शब्द दिया है तेन आत्म उस विराट विराट रूपेण विश्वेशम अन्यवाद संपूर्ण जगत का अभिन्नता है उसके साथ विराट के साथ विश्वेश सर्वेशा अन्यवाद अभिन्न होने से यथोक्त समास विश्व से अस्व नर से यह समाज सिद्ध हो जाएगा एक वचन वाला समाज की सिद्ध हो जाएगी सिद्धि हो जाएगी कहा विश्व से तेजसा उत्पत्ति तारम्युक्तम कार्य कार्यस्य तो पश्चात भावित उचित इतिहास प्रथम पाद कैसे बोल दिया होगा विश्व को वैश्वाल करके विश्व को कहना चाहिए कारण से शुरू करना चाहिए ये तो आखिर वाला होता है कार्य है ये तो इसको पहले कैसे कहा ये शंका है विश्व से उत्पत्ति जो विश्व होता है वो तैजस माने सूक्ष्म से उत्पन्न होता है स्थूल स्थूल विश्व माने है वो तैजस से उत्पन्न होता है सूक्ष्म से उत्पन्न होता है होने से उत्पत्ति होने से तस्वीर प्रार्थना मिलता को पहले कहना चाहिए तैजा प्रथम ऐसा बोलना चाहिए पाधा कैसे बोल दिया विश्व को क्यों कार्य से तो पश्चात भावी तो मुझे कार्य जो होगा पश्चात भावी होगा जो कारण होगा पूर्व भावी होगा ये होगा तो पश्चात भावी ये कार्य है विश्व कार्य है किसका इसका तेजस का तो इसको में कैसे बोल दिया ये शंका करके उत्तर देते हैं ये तत्व पूर्व तत्वाद उत्तर पादिश्य उत्पत्ति को लेकर के प्रथम पाद लय विवक्षण करके प्रथम पाद कहा जब आकार को उकार में लाए करेंगे उकार को मकार में मकार को अमात्र में लाए करेंगे मैंने सारा संपूर्ण जगत आकार थोल जगत जो विराट का जगत को आकार के साथ एकता करके उस आकार को उकार आदि में कर लय करके समय प्राथम्य इसका है उत्पत्ति को लेकर के प्राथम्य नहीं है लय अवस्था की प्राथमिकता है हमें तो तुरे में पहुंच है इनके माध्यम से तो उत्पत्ति को लेकर जा नहीं सकते किसी को लय अवस्था से जाना है ये उत्तर दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि टीका लोग प्रबिलापन अपेक्षा या प्राथम न सृष्टि अपेक्षा सृष्टि क्रम से लेकर के प्रथम नहीं कहा सृष्टि अपेक्षा तो पता ही होगा ये तो विलय अवस्था है प्रबिलापन अवस्था है प्रलय अवस्था विलय अवस्था को प्रथम यह है थूल को सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण में कारण को कार्यकाल भाव से रहित में लय करना है वही तुरय होता है तो लय करते समय में यह प्राथमिक इसकी है विश्व की इसलिए ऐसा कहा था, था। <coughs> अच्छा। आगे ठीक है कितना नंबर टिप्पणी बेस्ट विवक्षाया अथवा ये तो क्वेश्चन निपात तो निपातना असंज्ञात है नंबर ऐसा अथवा शोच अथवा के ऊपर नहीं टिप्पणी है शब्दादीनांद्रिय ग्राह्य गुण प्रयुक्त गौणम स्थूलत्व कैसे ये गई तो स्थूलत्व के लिए बोलना चाहते हैं कि शब्द आदि जो होते हैं ना शब्दादिता क्या है शब्द आदित्व प्रयोग शब्दादिंद्रिय वाले हैं इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य गुण होने से ये गौण है स्थूलत गौण स्थूलत आशीन स्थूलता मानी गौण स्थूलता है शब्दादि विषय में स्थूल तो नहीं दिखाई पड़ते गौण स्थूलत्व एक आ शब्दाद विषय नाम इत्यादि एक शब्दादि विषयाणाम स्वप्न विषय में भी स्त्रोतरादि प्रतिभा स्वप्न के विषय में भी तो शब्दादि का प्रतिभास होता है इसके उत्तर में कहते हैं दिगादि देवताओं अनुग्रहित है यहाँ दिगादि देवताओं के द्वारा अनुग्रहित होकर के भोग मिलता है और स्वप्नों में दिगादि देवता नहीं होते हैं वो तो जागृतकालीन जो भोग का संस्कार है वही संस्कार वहां पर देखना होता है इतना टिप्पणी में कहते हैं देवता अनुग्रह से शास्त्र के कमत्व देवतानुग्रह किस कब होता है क्या नहीं होता है अटकलबाजी नहीं करते शास्त्र मात्र उत्तर मान है शास्त्र जहां बोल दे उसी को माने जागृत अवस्था में निगारी देवताओं के अनुग्रह के माध्यम से इंद्रिया काम करती है मान्य स्वप्न में कहा नहीं शास्त्रों में कहें देवता अनुग्रह से शास्त्र के तो देवता का अनुग्रह जो है शास्त्र मात्र एकमात्र है शास्त्रीय प्रमाण है उसके लिए शास्त्र -से और शास्त्र जो होता है प्रादिभाषिक नहीं करता स्वप्न प्रातिभाषिकास्त्र नहीं होता न तत्र अति व्याप्ति इसलिए स्वप्न में देवताओं की वहां भी है करके अतिव्याप्ति नहीं होगी थूलता की अतिव्याप्ति नहीं होगी ये कहा ठीक है अध्यात्म अधिद भेदम आदाय प्रागुत्तम सप्तांग तम आक्षिपति वैश्वान या विश्व को सात अंग वाला कहा फूलभूक कहा सात अंग वाला होकर के ये विश्व जब भोग करता है तो उसको ये वैश्वान कहते हैं करके कहा था तो कहते हैं यहां पर अध्यात्म में होता है विश्व और अधिदेव में होता है वैश्वान विराट है दोनों में भेद है कैसे सात अंग होगा विश्व का सात अंग तो उसका है का विराट का है ये शंका है यह सप्तांग शब्द के ऊपर शंका है अध्यात्म अधिद भेदम आ रहा है पूर्वादिशंका उठाता है अध्यात्म यहाँ विश्व है और अधिदैव होता है विराट दोनों का भेद मान करके प्रागुतम सप्तांगतम आपसीपति जो सात अंग की चर्चा हो थी मैंने बिर के हिसाब से लाया गया था छांद के हिसाब से उसके शंका उठाते हैं और खत्म करके भाषण कहा कथम अयम आत्मा ब्रह्म प्रत्यका अश्व चतुष्पात्व प्रकृपे दिवलोकादिम बुधादिंगम कथम ये शाह है अयमात्मा ब्रह्म कहा था सर्वि ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद यही तो मंत्र था, था ना यही मंत्र चल रहा था इसको पूर्व में यही आत्मा का प्रसंग था आत्मा माने तो क्या होता है ये अध्यात्म वाला होता है अधिदय वाला तो आत्मा नहीं बोलेंगे ये पूर्व की शंका है अयम आत्मा ब्रह्म प्रत्येगात्मा अच्छे चतुष्पात में प्रकृति है अयम आत्मा ब्रह्म करके कहा सर्वम भी यद ब्रह्म वो ब्रह्म क्या है कहा अयम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा ही ब्रह्म है कहा था वही आत्मा के चार पाद के चार पाद की कल्पना से प्रकृति ग्रंथ प्रकृति चलता है आत्मा की चार पाद के बारे में न की वैश्वाल की जो विराट की चार पाद की चर्चा नहीं अधिदेव की चर्चा नहीं है अध्यात्म की चर्चा है होने पर देवलोक आदि ना मूर्दादि अंगत्व कथम देवलोक आदि जो होते हैं वो अधिदेव में आते हैं और इसके मुर्दा आदि कैसे हो सकते अध्यात्म अध्यात्मगा मूर्दा आदि शीर आदि जो सात कल्पना कर दी वो कैसे हो सकता है ये, ये, ये ही शंका है छादो में कहा था ना तस्या तस्यात्मा इत्यादि ये, ये या आत्मा की कैसे होंगे दिवलोक आदि मुर्दात्मा कैसे बनेंगे ये शंका है कुरुआदि तो भाष्य में बोलते हैं नैसा दोष सिंह कोई दोष नहीं है हो क्यों सर्वस्य प्रपंचस्य आत्मा देखो तो भाई संपूर्ण प्रपंच जो तो अधिदैव के साथ जो प्रपंच है अध्यात्म और अधिदेव जितने भी है सब के सब प्रपंच को प्रपंच का अनुपेण विराट रूप से इस रूप से रूप रूप से विराट चतुष्पाद विवक्षित है चार पाद अध्यात्म केवल आत्मा की नहीं विराट रूप से संपूर्ण जगत के चार पाद की विवक्षा है विराट रूपेणा ये विवक्षित होने से एक ब्रह्मणी प्रकृति तस्वीर परोक्षे त निराशा ब्रह्म अयमात्मा प्रत्यगात्मा प्रकृत्य सो अयमात्मा चतुष्पत प्रक्रां दौलोका मूर्धादी अंगयुक्त प्रक्रम विरोध पूर्वादी की शंका का ये टीका का तात्पर्य है शंका थे न कथम अयमात्मा ब्रह्म प्रत्येगात्म चत प्रकृत द्योलोकाना मूर्धाद शंका ग्रंथ है उसकी टीका है ये ब्रह्म प्रकृता सर्वम ही एतद ब्रह्म द्वितीय मंत्र में क्या था सर्वम भी ब्रह्म प्रकरण आ गया वो ब्रह्म क्या है एक जिज्ञासा बनी तब तो कहा अयमात्मा ब्रह्म ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है अध्यात्म की चर्चा कर दी अधिदेव की चर्चा नहीं है यही यहां टीका मदि भाष्य के अभिप्राय खोल रहे हैं प्रकृति किस किस शब्द से ब्रह्म प्रकृति हो गया सर्वम ही एतद्रह्म द्वितीय मंत्र में है प्रकृत बने प्रकरण होने पर तस्व परोक्ष ब्रह्म कहने से परोक्षत्व की सिद्धि होगी शब्द शब्द जन्य ज्ञान है वो परोक्ष होगा उस स्थिति दिया ब्रह्म परोक्ष होगा तो फिर तद निराशार्थम परोक्षत्व तो निराश कर खंडन करने के लिए नहीं वो ब्रह्म परोक्ष नहीं है कौन है अयम आत्मा ब्रह्म इदम शब्द लगा कर बोला यही आत्मा ब्रह्म है अपरोक्ष दिखाने के लिए ब्रह्म अप्रोक्ष होता है इसको दिखाने के लिए अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कहा तो निराशा ब्रह्म अयम आत्मा जो पूर्व में ब्रह्म कहा वही आत्मा ही है ऐसा श्रुति में बोल दिया यदि प्रत्येक आत्मा अनुप्रत कृत्य फिर इस ब्रह्म शब्द के द्वारा किसको लिया प्रत्येक आत्मा को लिया हुआ अंतरात्मा को प्रकरण दे करके प्रकण करके सो अयम आत्मा अब आगे जाकर के सो एम चतुष्पाद ही बोला हुआ है तो कौन अध्यात्मा आ गया पा कौन आ गया ब्रह्मा का प्रकरण लिया फिर अय आत्मा परम करके अध्यात्म में उस अध्यात्म को स्वयं कस्य अध्यात्म पकड़ा गया स्वयं आत्मा चतुष्पाद कहा तो अध्यात्म की चर्चा में ये दिवलोकादि मूर्धा आदि कैसे होंगे अधिदेव कैसे होंगे शंका चतुष्पादे तस्य प्रक्रांत मन अध्यात्म की प्रकरण है प्रकरण होने पर दिवलोकादि नाम मूर्धादि अंगत्व सिद्धार्थ फिर दिवलोकादि में उसके मूर्धादि जो अंगत्व सात अंग की सिद्धि के लिए जो ये कहा गया जो छा करके बोला तद ये ठीक नहीं है, तो तो है। अध्यात्म का है और पहुंच गया कहा वो तो दिवलोगा शीर किसके होते हैं अधिदैव का होता है अध्यात्म का नहीं है वो वो तो विराट का होगा इसे आत्मा का थोड़ी है वो ये शंका है प्रक्रम विरोधात पूर्वादी के एक दो तस्य टिप्पणी हाँ तैदिक्युक्त जो कह तुम मूर्धते इत्यादि जो कह था ये वाक्य जो कहा कह तदयुक्त तस्वीर वैश्वाण्त्म विषय वह तो वैश्वानर्क विषय कर्ता है अध्यात्म विषय कहा विश्व विषय करता है नो वक्य वाक्य से त्य वाक्य से जो बृहदारण का वाक्य था वह वैश्वान वैश्वाण स्वरूप जो आत्मा है उसके विषय करने वाला होने से अधिद परतो वाक्य तो अलव पर, तो पर तो अध्यात्म में कैसे यहाँ पर कैसे बोल दिया ये शंका है पूर्वाधिकर्वादी की शंका होने पर उत्तर देते हैं आगे ठीक है अध्यात्म अलिद भेदाभा देखो अध्यात्म में और अंजलै में भेद नहीं है अभेद है दोनों में अवैध है अध्यात्म भेदा भावा न प्रक्रम इसलिए उपक्रम का कोई विरोध नहीं है प्रकरण अध्यात्म कोई भेद नहीं इसी के हो, जाते इसके हो जाते हैं कोई विरोध नहीं एक नये सदृश इत्यादि ग्रंथ त्र हेतु महापुष् में हेतु देते हैं क्या हेतु देते हैं सर्वस्य प्रपंच आत्मा चतुष्पात्वक्ष तत्वाद एक संपूर्ण प्रपंच जितने भी हैं इनका के सहित प्रपंच केवल प्रपंच नहीं सहित प्रपंच जितने भी हैं इनका सब कैसा आत्मना माने विराट रूपेण विराट स्वरूप के द्वारा चतुष्पात प्रशिक्ष है विराट रूप से इसके समि रूप से चतुष्पात सिद्ध हो जाएगा विवक्षित है कहा टीका आध्यात्मिक से अध्य सहित जो आध्यात्मिक जगत है अधिदैविक शहीद जगत संपूर्ण जगत सही तपंचाय संपूर्ण प्रपंच का सर्वसूल जितने स्थूल है अध्यात्म हो चाहे अधिदेव स्थूल हो जितने भी पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार पंचीकरण वाला जो पंचमहाभूत का कार्य है जितने भी जगत अध्यात्म में हो चाहे अधिदैव में हो इसका अनराज प्रथम पाद ये जो विराट आत्मा के साथ एक पाद है संपूर्ण जगत संपूर्ण स्थल में अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं प्रथम है एक हाँ। कार्या नंबर की टिप्पणी अत्र विश्वस्य शेष कार्यात्मक विश्वस्य ऐसे शेष लगाना टीका है हाँ। जो कार्य रूप कौन है विश्व वो विराट के साथ में एक हो जाता है विराजा तीन नंबर चार नंबर विराट स्वरूपेण बिराजा विराज विराट विराट शब्द का तो दिराज, से तो चतुष्पा तो कहा इसके अभेद करके कहा गया इत्यादि ठीक है तस्वीर सूक्ष्म पंचम तत्कारियात्म हिरण्य गर्मात्मना द्वितीय पादत्व आगे तैजस सब तृतीय पाद इसमें तैजस आत्मा को लेकर के मैंने स्वप्न काली जो आत्मा होगा उसको तेजस कहेंगे तो वो द्वितीय पाद बताएंगे वही जो कैसा है तस्वीर जो आत्मा अभी विराट से हो गया उसी को ही दूसरे आत्मा नहीं ना कि जागृत का अलग हो और स्वप्न का अलग हो वही आत्मा वही आत्मा तसै सूक्ष्म से अपंजीकृत पंचमहा पंच तत्व कार्य आप जो सूक्ष्म में अभिमान करने वालों होगा अपंजीकृत पंचमहाूतों के कार्य में अभिमान करने वाला अपंजीकृत पंचमहाभूतों का कार्य इंद्रियादी है समि इंद्रियों को प्राण आदि को अभिमान करने वाला अपंजीकृत अवस्था के भूतों से बनते हैं इंद्रिया यही है सूक्ष्म जो सूक्ष्म है जिसको हिरण्यगर्भ गर्भ शब्द से कहा जाएगा अपजीकृत पंचमहा अपजीकृत पंचमहाभूत और तत्काल उसके कार्य रूप जो जगत है मैंने हमारे इंद्रिया आदि उसके कार्य रूप में आते हैं इस जगत का हिरण्य गर्भा वही जो आत्मा था आत्मा वही हो जाएगा अभी हिरण्य गर्व दीप्यपाद हो जाएगा हिरण्य रूप से दीप्यपाद हो जाएगा और तस्वै कार्यकार आत्मा को थूल शरीर भी नहीं दे दे देखेंगे सूक्ष्म शरीर नहीं देखेंगे सुसूप अवस्था दे में पहुंच जाएगा कहां पहुंच जाएगा तस्य व कार्यकार सूक्ष्म को त्यकुआ त्याग करके जब स्थूल में अभिमान करता है तो उसका नाम पड़ता है वैश्वान सूक्ष्म में अभिमान करता है अपंजीकृत अवस्था के जगत और उसके कार्य में अभिमान करने से तेजस नाम पड़ता है उसी को जो तैजस बना हुआ है उसी का ही था रूप कार्य कारण सूक्ष्म परित्याग करके भूत नहीं है पंचभूत भी नहीं भूतों का कार्य भी नहीं है कार्यकारग करके कारण रूपताम आपन से रूप में प्राप्त हुआ है आत्मा बीज रूप में है प्राप्त अभ्याकृत आत्मा तृतीय पाद अभ्याकृत माने एक चेतन विशिष्ट अज्ञान को अभ्याकृत बोलते हैं उस तृतीय पाद तो उसी आत्मा का तृतीय पाद हो जाएगा जिसको प्राज्ञ बोले और तस्व वो जो विश्व वैश्वानर बना वही तेजस बना वही प्राज्ञ बना वही आत्मा का फिर चौथा आत्मा नहीं आएगा तस्व तो उसी का ही कार्य कारण रूपता कार्य हाँ। कारण कार से अतिरिक्त तो हो जाना अब कार अज्ञान भी नहीं है, है त्यागा हुआ है अभिमान त्यागा हुआ है ऐसी स्थिति कार में जब होगा कार्य कारण रूपत्व को तो परित्याग करके सर्व कल्पना अधिष्ठान या संपूर्ण कल्पना के अधिष्ठान रूप से रह जाता है जब आत्मा जैसे रज्जु जो है कल, सर्पादी कल्पना के निष्ठान उसी प्रकार संपूर्ण जगत कल्पना के रूप जब रह जाता है शुद्ध में कल्पना करेगा आत्मा में स्थित ऐसे स्थित होने वाले जब होता है आत्मा सत्य ज्ञान अनंत आनंद मना वो जो सत्य ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत आनंदम ब्रह्म इत्यादि स्मृति है उनके द्वारा सत्य रूप से ज्ञान रूप से और अनंत रूप देश काल वस्तु परिचे से रहित हो जाता है उस सुप्ति में तो वस्तु परिचि में हो जाता है अज्ञान ज्ञान पूर्व भेद आ जाता है किंतु तुरी अवस्था में वस्तु परिचय भी नहीं है इसे अनंत कहा सत्य ध्यान अनंत और आनंदात्मा चतुत्पाद उस रूप से होता है तो चतुर्त्पाद हो जाता है जिसको बोलते हैं तुरीय करके बोलते हैं चतुर्त्व बोलते हैं ऐसा कहा तदेव अध्यात्म अध्य अभेदम आदाय उगते इसलिए अध्यात्म अधेद मान करके अभेद लेकर के उकारेणा पूर्वोक्त तो जो प्रकार है उसको लेकर के प्रकार के द्वारा चतुष्पाद चार पाद कहने के लिए इस इस इसलिए पूर्व पूर्व पाद्य उत्तर उत्तर पादात्मना प्रबिलापना और वहां पर पूर्वोक्त पादों पाराद, के प्रबिलापन करते जाएंगे विश्व को प्रलिपापन करेंगे किसमें तेजस में तेजस्व करेंगे प्राग्ञ में प्राग्ञ करेंगे तब बैठेंगे चुपचाप हो कर पूर्व पुरुष उत्तर उत्तर पादात्मा तूर्यनिष्ठाम परिवशान सिद्ध थी तूर्यनिष्ठा तूर्य में जो निष्ठा है परिवशान वहां जाकर बैठना हो जाता है इसी को तो कहा एक पांच और तीन तीन भी है पांच थित किस रूप में सर्वकल्पना अधिष्ठां का अधिष्ठान रूप से रहने वाला कौन तूर्यश तूर्य आत्मध्वज का तुर्यनिष्ठाम परिवसानम यह कहा था ये जो साधन जितने भी करते हैं उसका परिवशान कहां जाकर कौन है तुरिया में तूर्य तुरिय निष्ठा चतुष्पात्र कल्पना फलम परिवशानों में फल है फल क्या है तुरिया में पहुंचना ये फल है विश्वादी के प्रबलापन करके तुरिया में पहुंचना फल है ये याद दिखाना है ये ठीक में यदा एवं तुरीय परिवसान जिज्ञासोर मोक्षोर इश्यते जब जिस समय में तूर्य में परिवशांत जिज्ञासु जो मुमुक्षु चाहता है वहां बैठना चाहता है तूर्य में जाके रहना चाहता है ईश्वतेश इस इस इच्छायां इच्छा करता है मुमुक्षु इच्छा करता है से इच्छा हो जाती है जब तथा तत्वज्ञान प्रतिबंधक अब तत्व ज्ञान का प्रतिबंध कौन है द्वैत प्रादिभाषिक द्वैत वास्तव में द्वैत हो तो ज्ञान से नाश होगा ही नहीं तिभाषिक वस्तु का ज्ञान रूप से निवृत्ति होती है रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ता है रज्जु ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है वास्तव में सर्प बैठा हो जान से नहीं होगा तो, तो कर्म अयम सर्व ज्ञान होगा तो मर जाएगा नहीं मरेगा तो, तो, तो, कल्पित सर्प तो, मरेगा <laughs> तो, कल्पित सर्व मरता है वास्तविक नहीं मरेगा ज्ञान से यही कहते हैं यदा एवं तुरय पर जिज्ञासुरक्ष जब इस से मुमुक्षु की इच्छा है तुरिया में जाकर के बैठने की परेशान हो गया जागृत स्वप्न सुब घूमते घूमते घूमते विश्व के परेशान हो चुका है मुमुक्षु जागृत का भोग स्वप्न का भोग सुसुप्ति का भोग ये भोग भोग के थका हुआ है तुरिया में जाना चाहता है इसे क्या होगा तथा जब ऐसा चाहता है तो तथा तत्व ज्ञान और प्रतिबंधक होता है कौन प्रातिभाषिक द्वैत प्रातिभाषिक द्वैत है काल्पनिक द्वैत है द्वैत सत्य नहीं है अगर द्वैत सत्य हो तो अद्वैत में जा नहीं ही नहीं सकता अद्वैत होता ही नहीं काल्पनिक है प्रातिभाषिक है जैसे स्वप्न के पदार्थ हैं जैसे रज्जु में सर्प दिखना मरुभूमि में जल दिखना ये प्रातिभाषिक होते है प्रतिदिन काल में ही अन्य काल में नहीं है प्रातिभाषिक पदार्थ है प्रातिभाषिक द्वैतर में उपरांग हो जाता है तो, तो प्रतिबंधक उपराम हो जाता है माने निवृत्ति हो जाती है द्वैत की निवृत्ति हो जाती है उपराम होने पर उपरज सती उपराम होने पर अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहम अस्मी वाक्य अर्थ साक्षात कार्य थी जब तूर्य में निष्ठा बन जाती है तब ऐसी स्थिति हो जाती है परिपूर्ण ब्रह्म हो ये जो आदि महावाक्य का अर्थ निष्पन्न हो जाता है वाक्य अर्थ महावाक्य का जो अर्थ होगा साक्षात्कार सिद्ध थी उसका साक्षात्कार सिद्ध हो जाएगा फलित में यही फल होगा तुरिया में बैठने का फल यही है मैं सर्वव्यापक ब्रह्म हूं इस भाप में पहुंचना मैं पहुंचने का फल है इसलिए भाष्य में कहते हैं एवं चत सर्व प्रपंच उपसमय अद्वैत सिद्धि इस तरह से प्रविलापन जब करेंगे संपूर्ण स्थूल जगत में अभिमान करने वाला विश्व है उस, तेजस प्राके में तेजस को प्राग्ञ में प्राज्ञ को तुल्य में प्रभिलापन करते करने पर सर्व प्रपंच जब होगा प्रपंच कहाँ तक है तक है, जागृत प्रपंच है, प्रपंच का कारण है में। इसका प्रभिलापन करेंगे जब प्रविलापन करने पर क्या होगा अद्वैत सिद्धि अद्वैत सिद्धि होगी कैसे होगा कहते सर्वभूत आत्मा एक अभी भिन्न भिन्न भिन भूतों भिन में आत्मा भिन्न भिन भिन्न दिख रहा है उस बुरी अवस्था में पहुंचे नहीं है जब उस की स्थिति में पहुंचेंगे तो क्या होगा सभी भूतों में स्थित आत्मा में एक ही दृष्टि होगी सब एक ही है ये दृष्टि होगी जो जितने घड़े में जल भर दिया जाए उतने सूर्य दिखाई पड़ेंगे अज्ञानी कहेंगे सूर्य अनेक हैं बोले किंतु जानकार व्यक्ति बोलेगा सूर्य एक ही है जो उपाधि के कारण से अनेक दिख रहे हैं वहां पर उ, उसको सूर्य को एक देखना हो तो सूर्य को कुछ नहीं करना जोड़ना नहीं क्या करना उपाधि को तोड़ दो माना वहां पर घर खोड़ो पानी में उपा, पानी उपाधि है जल उपाधि है पानी को बिखर दो एक ही चीज में है ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होगी जब अद्वैत में पहुंचता है तो उसकी दृष्टि ऐसी होगी सर्वभूत संपूर्ण भूतों में स्थित जो आत्मा है आत्मा एकोत्तृष्ट एक दृष्ट एक, एक ही आत्मा दृष्ट हो जाएगा उसकी फिर अनेक आत्मा नहीं ये भिन्न ये भिन्न ये भिन्न, ये भिन्न नहीं होगा अनेक आत्मा दर्शन नहीं होगा अद्वैत में पहुंचने पर यह स्थिति चयपा कैच पंडित समर्शन ऐसा हो जाएगा और सर्वभूतानी आत् ज आत्मा सम्पूर्ण भूतों में स्थित आत्मा एक ही देखना अलग है संपूर्ण भूतों में अपने को देखना किंतु expired... संपूर्ण भूतों में भी अपने स्वयं को देखना ऐसा हो जाएगा संपूर्ण भूतों को अपने में और अपने को संपूर्ण भूतों में ऐसा देखने वाला हो जाएगा कहा यू सर्वाणी भूतानी ईसावास है सर्वाणि भूतानि सप्तमर्वाणु भूतानी आत्मने व्यति सर्वभूते फिर घृणा नहीं करेगा जब सभी भूतों में अपने को देखता है और सभी भूतों में भूतों को अपने में देखता है फिर किसी से घृणा नहीं करेगा अद्वैत में पहुंचता है यस्त सर्वाणु भूतानी इत्यादि स्मृति अर्थ है यवाणु भूता प्रतीक छोड़ दिया ऐसा वाषि यस्त सर्वाणु भूतानी आत्मनिर्वा पश्यति सर्वभूतेष्चात्मा तुगुसते ये जो मंत्र है ये जो अर्थ है, है। उपसंग्रत उपसार उपसंगार होगा अद्वैत अवस्था में जाते जब तक सुशुक्ति तक घूमते रहेंगे ये श्रुति का अर्थ करने वाला नहीं है तो ये ये सर्वाणी भूतानी श्रुत्यादि श्रुति है ये वाला नहीं अन्य स्वदेह परिचिन्न एवं प्रत्येक आत्मा देखो, इस अद्वैत में जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या होता है आत्मा इतना लंबा चौड़ा है कितना है अपने जितने शरीर लंबा है उतने आत्मा है सांख्यादित मौना है अन्यथा स्वदेह परिचन्न एवं ये देह के घेरे में जितना है उतने बड़ा आत्मा है जितना अपने हाथ से जितना लंबा शरीर होगा उतने हाथ सांख्य सांख्यादी की व्यापकता ऐसे ही व्यापकता है व्यापक है, है कितना है शरीर भर का व्यापक है ऐसा अथवा अच्छा। अन्यथा यदि नहीं मानेंगे अद्वैत में नहीं पहुंचेंगे आप माए सुशुप्ति से ऊपर की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तो आपको आत्मभेद दिखेगा ही दिखेगा अन्यथा ये स्वदेह परिषद अपने देह के घेरे में पड़ने वाला एक स्वदेह घेयर विशिष्ट एवं प्रत्येगात्मा यह आत्मा सांख्यादी आदि जैसे देखते हैं वैसे तुम्हारे लिए देखना हो जाएगा तुम भी ऐसे देखने लग जाओगे अगर अद्वैत भाव में नहीं पहुंच गए दूरी अवस्था में नहीं पहुंचोगे तो स्थिति आ जाएगी परिचिन्न आत्मा दिखेगा विभु आत्मा में दिखेगा तथा जस अद्वैतमित स्थिति कृतो विशेषो नश्चा फिर देह परिमाण का आत्मा देखने लग जाए तो सप्तम मंत्र में आकर के श्रुति जो बोलेगा अद्वैतम ऐसा बोलने वाली श्रुति है उसके द्वारा होने वाले विशेषा नहीं अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी जब तक तो देह में आत्मा दिखेगा तो स्थिति अने में तथा सत्य अद्वैतम शांतम शिवम अद्वैतम सप्तम मंत्र में बोलने वाला बात क्या है यही मांडू के शिवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन दे आत्मा सब ऐसा मंत्र आएगा अद्वैतम यदि श्रुति कृतो विशेषो नशा श्रुति के द्वारा किया गया जो विशेष है अद्वैत उसमें विशेषता नहीं आ पाएगी अगर सुस्रुक्ति से ऊपर नहीं उठ पाओगे तो प्रमिलापन के माध्यम से नहीं जाओगे तो ये कहा सांख्यादि दर्शन है नशेषाह क्यों तो सांख्यादी दर्शन से समान हो जाएगा उस काल में देह परिचन्न्य आपका मानेंगे इतने आपते रहेंगे तो कितने भी वेदांत पढ़ो कुछ भी करो सांख्यादी की तरह ही रहोगे अद्वैतम सिद्धि ये जो, जो जिसको पढ़ने जा रहे हैं आगे अद्वैत जिष्पर्ण्यजाया उतन तत्वसाक्षात्कार भूतेषु ब्रह्मादिस्था आत्मको ठीक है उक्त न्याय ना सर्वेषु प्रबाप न्याय स्थूल को सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण में कारण को कार्य कार भाव से अतीत ब्रह्म में लीन करके बैठने पर कल्पना सब कल्पित है मानने पर यही है तत्व साक्षात्कार तत्व साक्षात्कार समय प्रकार से अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त करने पर तत्व तो साक्षात्कार अधिष्ठान का ज्ञान जो तीनों कालों के जगत है जागृत स्वप्न सुशुक्ति के जगत जब अभिमान करने वाला सबका कल्पना सबकी कल्पना त्मा गृहित हो जाने पर सर्व भूतेशय दृष्ट सात संपूर्ण भूतों में ब्रह्मादिथावर तक ब्रह्मा से लेकर के थावर चीटी तक जितने पे होंगे जड़ जगत तक एक के आत्मा एक आत्मा एको दृष्ट सात एक ही आत्मा देखना हो जाएगा उसका ऐसा उन्हें प्रभिलापन के द्वारा कल्पित तो वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं उसकी सत्ता ही नहीं अधिष्ठान ही है मान तुरी आत्मा में सारा कल्पिता है कैसे पता लगता है क्या कठोपनिषद पढ़ा एक सर्वूतेषु गुढ़ोपनिषद सर्व एक सर्वभूत ब्रह्मचैतन्य से प्रत्यवे अवस्थान अभिपाता सर्वाणी प्रातिभाषिका भूतानी तस्मिव आत्मनि कल्पिता दृष्टान देव कहते तो एकोदे वर्वभूत इस स्तृति को सामने करके चलना चाहिए संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ भवंती भूतानी जो होने वाले हैं रज्जु में सर्पादि होते हैं वो भूत है वो कौन सर्पादी उस काल में रज्जु भूत नहीं भवंती भूता जो होते हैं अधिष्ठान को भूत नहीं समझना कल्पित वस्तु भूत होते हैं एकोदेवा सर्वभूते गुढ़ कहा ने कहा है तर, आ, एको देवा आठ एक प्रमाण सोर प्रमाण क्या है उस माने एक अद्वैत सिद्धि में प्रमाण क्या है एकोदेव सर्वभूतेश गुढ़ एक स्पष्टीकरण करते है कहा तत्र तत्र माने उन भूतों त्र मान उनत्र भूतेषु उन भूतों में तत्र, तत्र तत्र जितने भी भूत दिखाई पड़ते हैं जैसे रज्जू में जितने भी वस्तु दिखाई पड़े केवल सर्प ही दिखाई पड़े ऐसी बात नहीं एक दृष्टि होगी कि दूसरी की दृष्टि होगी जलधारा दृष्टि तीसरी की होगी माला दृष्टि चौथे की भूचित्र दृष्टि पांच विलाठी दृष्टि होगी अष्टी दृष्टि भी होगी तो उन उन विषयों में अनुगत अनुगतता किसकी रज्जु की है ऐसा देख उन भूतों में तत्र तत्र ब्रह्म चैतन्य से वह प्रत्यक उन, -उन भूतों में जितने भी कल्पना करेंगे उसके स्वरूप प्रत्येक कौन होता अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान है प्रत्येक उन कल्पना चाहे जागृत के भूत प्र। तो हो चाहे स्वप्न को चाहे सुषुप्ति के हों ब्रह्म चैतन्य से प्रत्येक हो उनका स्वरूप तो ब्रह्म चैतन्य होगा चैतन्य भी कल्पित है उसको में जितने भी कल्पना करेंगे उन कल्पित वस्तुओं के स्वरूप रज इसी प्रकार उस अद्वैत में जो भी कल्पना करेंगे सब अद्वैत ही है कल्पना मात्र है इस तरह से अवस्थान अभिगुमात्म इस तरह से रानी को स्वीकार किया इसलिए क्या होगा सर्वाणी जो भूत जिदे भी उनके प्रातिभाषिकूतों को जो प्रातिभाषिक भूत जितने भी हैं उनको क्या करना इधर तो भूतों में आत्मा को देखना आत्मा ही है भूत नहीं है देखना और उन भूतों को आत्मा ही है इधर आत्मा की तरफ देखना उनका आधार आत्मा ही है आत्मा में कल्पित है और जो भी कल्पित वस्तु देखते हैं अधिष्ठान अनुगत होता है आत्मा को तो अनुगत रूप में लेना और उनको कल्पना रूप में लेना ये परस्पर देखना कल्पित देखे जाते हैं ऐसे हो जाते हैं तथा पूर्णत्व आत्मनोक अब क्या होता है आत्मा की पूर्णता की सिद्धि हो जाएगी भूतांतराणाम से तद अतिरिका सत्ता पूर्ण सिद्धि थी आत्मा की पूर्णत्व सिद्धि होगी और पूर्णत्व की सिद्धि होगी और अन्य भूत जितने भी थे कल्पित जो से से तो। के पदार्थों के में सत्ता स्पूर्ति रहित हो जाती है और अधिष्ठान के सत्ता स्पूर्ति अस्तित्व आदि और स्पूर्ण आदि जो हो रहा है वो अधिष्ठान कातश्च है इसलिए मनु जी ने कहा मनुस्मृति ने कहा सर्वभूतस्तम सर्वभूतानि सर्वभूतानी चानी संपन्न आत्मया जीव स्वराज्यम अधिग्छति अनुस्मृति का श्लोक है सर्वभूतस्तम आत्मान संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को देखना देखने वाला व्यक्ति स्वराट बन जाता है संपूर्ण प्राणी मात्र में अपने आत्मा को देखता है ऐसे देखने वाला माने आत्मा में कल्पित है सारा जगत ऐसा देखने वाला क्योंकि अधिष्ठान के अनुगतता कल्पित वस्तु में अनुगतता जितने बड़ी रसी होगी उतना ही बड़ा सर्प दिखाई देता है जितनी लंबी रशि होगी उतना ही लंबा सर्प दिखाई देगा अधिष्ठान का अनुग्रता यही है सर्वभूतस्थ अधिष्ठान को सभी कल्पितों में दे, दे और सर्वभूतानी जहां बनी और संपूर्ण भूतों को उनका स्वरूप अधिष्ठान ही होता है अधिष्ठान से अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं अपने में देखना संपूर्ण भूतों में अपने को देखना और संपूर्ण भूतों को अपने में यह करना भूतों में भूतों देख रहा भूतों को अपने में देख रहा हूं ऐसा कर सकता भूतों में देखते समय में अनुगत अनुगत रूप से देखना और भूतों को अपने में देखते समय में कल्पित है इस रूप से देखना रहा संपशन ऐसे समय पश्चन सम ऐसे सम्यक प्रकार से दर्शन करता हुआ जानता हुआ आत्मयाजी भी उसी को आत्मयाजी कहते हैं बाकी बहुत होते हैं देवताओं के पूजा बहुत रहते हैं ऐसे आत्मा का यजन करने वाले को आत्मयाजी कहते हैं आत्मा का पूजन करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है कैसा होता है आत्मा पूजन इस तरह से होगा संपूर्ण भूतों में अपने को देखो संपूर्ण भूतों को अपने को वहां देखे और अपने में उनको देखे अनुगत रूप से अपने को उधर देखना और उनको कल्पित रूप से अपने में मेरे से अतिरिक्त सत्ता नहीं होगी ऐसा समझना उसी पर आत्मया जी कहते हैं भाई प्रसिद्ध है स्वराज्य में कहा अच्छा स्वराज्य क्या है मोक्ष लक्षण स्वतंत्र का स्वतंत्र क्या राज्य माना स्वराट होना स्वतंत्र होना मोक्ष रूप में ही स्वतंत्रता है टिप्पणी ने बता दिया तो स्मृति अनुग्रहिता यह स्मृति भी अनुग्रह अनुग्रहित हो जाती है यह स्मृति की है अनुग्रहता मनु उपवादिता मिद्ध हो जाती है कहा सर्वभूतस्थ इत्यादि का सर्वभूतस्थ आत्मा एकोद्या सिद्धि होगी तब सम्पूर्ण भूतो में स्थित आत्मा एक हो जाएगा इत्यादि कहा टीका में कहते हैं न चाहम मानव वचनम अमानम असम करिए कहते हैं ये तो मनु का वचन है ये प्रमाण नहीं है मानवम वचन मनुष्य संबंधी वचन को मानव का ये मनुष्य संबंधी वचन है मानवम वचनम मनु संबंधी वचन है ये मनोरवचनम मानवम मनु का वचन है इसलिए ये श्लोक मनु का है मनुस्मृति का है इसलिए मानवम ये मनु का वचन है मानवम वचनम अमानवीय प्रमाण नहीं होगा इसमें आत्मा में सारा जगत कल्पित है आत्मा सब में अनुगत है इसमें प्रमाण मनु का कैसे होगा ये न शंका ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए ऐसी स्मृति मिलती है कहीं यदय किंचन मनुर अभवत मनु ने जो कुछ भी कहा वो औसध है ऐसा कर स्मृति नि यदयी किंचित जो कुछ भी किंचन मनुर अभवत मनु ने जो कुछ भी कहा है मनुस्मृति तद भेषजम औषध है हमारे लिए स्मृति अभिप्रत कैसे श्रुति स्वीकार करके दर्शित स्मृति मूल भूतान दिखाया तो स्मृति दिखाया यहाँ इसके मूलभूत श्रुति का सूचना देते हैं ओ, है। कौन है इस आवासीय पंचायत के सस्त मंत्र है यु तो सर्वाणी भूतानी आत्मनिवार सर्वभूत भूतेशन तथोष इसी मंत्र को देखते हुए मन जी ने लिखा है क्या लिखा है सर्वूतस्थ आत्माता श ये जीश्वराज्यम गई उपनषद मंत्र का अनुवाद करके लिखा ये ये कहा दिखाना चाहते हैं ये तो, तो इत्यादि तो सर्वाणि भूतानि इत्यादि समय हो गया है रखते हैं ओम भद्रम करने भद्रम पशेम क्षेत्र स्त्रेषेम देवी ओम शान